जिस तरह इन लोगों ने अपना गुना कबूल किया था उसके हिसाब से इन लोगों के ग्रुप में जो स्क्रिप्ट राइटर आतिश था उसने ही लॉकर का लॉक ब्रेक किया था इसके लिए उसने पहले से ही बहुत बार प्रैक्टिस किया था तब जाकर उसका हाथ लॉक तोड़ने में एक्सपर्ट हुआ था उसने बताया कि जब वो बैंक के लॉकर को तोड़ उसमें से सारे स्टाम्प सारे लूट चुका था उसके बाद उसने आस के लॉकर को भी तोड़ना शुरू कर दिया ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो वो एक एक लॉकर को तोड़कर उसमें पड़े सामान बिखेरने लगा तभी अचानक से उसकी नजर एक लॉकर में पड़े भारी भरकम सूटकेस पर पड़ी उसने सूटकेस को बाहर निकालकर उसे खोलने की कोशिश शुरू कर दी सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें एक वैक्यूम पॉलिथिन के भीतर एक औरत की लाश रखी हुई थी ये देखकर आतिश सन्न रह गया उसने अपने अन्य साथियों को भी इस बारे में इंफॉर्म किया भले ही उठे लोग कठिन से कठिन सिचुएशन में भी बिल्कुल शांत रहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लाश मिलने के बाद सबके होश उड़ गए इसीलिए इन लोगों ने तुरंत ही यहाँ से निकलने का फैसला किया इसी बीच कुछ लॉकर ऐसे भी थे जो टूट चुके थे लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसमें पड़े सामान को छुआ तक नहीं विक्रांत वाले लॉकर के साथ भी यही हुआ था उसका लॉकर भी टूट गया था लेकिन उसमें रखे पुराने नोटों को उन लोगों ने छुआ तक नहीं था लॉकर में से डेड बॉडी मिलने के बाद ये लोग चुपचाप बैंक से बाहर निकल गए लॉकर में लाश मिलने के बाद भी ये लोग घबराए नहीं बल्कि अपनी पुरानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करते रहे बैंक से निकलने के बाद ये लोग सीधे ही उस घर में पहुंचे जहां इन्होंने अपनी पिछली रात गुजारी थी वहां न सबने अपना मेकअप हटाया और फिर अपना सारा सामान यही छोड़कर खाली हाथ यहाँ से निकल गए जब ये लोग बैंक से निकले तब उस वक्त स्टाम्प का एल्बम करण बख्शी के ही हाथ में था उसने स्टाम्प एल्बम में से सारा स्टाम्प निकाल लिया और इसके कवर को वही पब्लिक टॉयलेट में फेंक दिया करण को जल्दी ही पुलिस के आने का शक हो गया था तो उसने इन लोगों को बाद में स्टाम्प का बंटवारा करने के लिए कहा था वैसे इन लोगों को कहीं से भी पकड़े जाने का डर नहीं था तो ये बड़े बेफिक्र होकर यहाँ से निकले इन लोगों का सबसे प्लस प्वाइंट था नाटक कंपनी में काम करना इस वजह से किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं नजर आ रहा था भले ही लॉकर रूम में डेड बॉडी मिलने से इनका प्लान थोड़ा गड़बड़ हो गया था लेकिन की कहानी की तरह ही अंजाम दिया था जैसा की नैना कह भी रही थी ये लोग किसी हीरो की तरह आए बैंक में लूट पाट की और फिर आराम से चले गए बैंक से निकलकर भागने तक की कहानी तो ठीक चल रही थी लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आया दरअसल इन सब लोगों ने ये प्लान बनाया था कि बैंक के पीछे वाली गली से सब लोग अलग अलग निकलेंगे ताकि किसी को कुछ शक ना हो और फिर इस एरिया से निकलने के बाद ये लोग मुंबई बस टर्मिनल पर मिलने वाले थे वहाँ से ये सब लोग साथ में नासिक के लिए बस पकड़ते और फिर अपने अपने घर लेकिन यही पर करण बख्शी ने अपना गेम खेल दिया उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था तो वो मुंबई बस टर्मिनल पर मिलने के बजाय सीधे ही वहां से बस में बैठ गया उसने स्टाम्प तो सारा ले ही रखा था तो वो चुपचाप पूरा स्टाम्प लेकर नासिक के लिए अकेले ही निकल गया यहाँ तक कि उसने अपना मेकअप भी नहीं हटाया था जिस चेहरे को लेकर वो बैंक में लूट के लिए गया था उसी चेहरे के साथ वो नासिक के लिए भी रवाना हो गया उसके बचपन का सपना पूरा हो चुका था वो कई सालों से इस स्टाम्प को हासिल करने में लगा हुआ था उसने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ इसी स्टाम्प को हासिल करने में लगा दी थी ताकि वो अपने पिता की आत्मा को शांति दिला सके उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था उसके लिए इस स्टाम्प की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा थी आज करण बख्शी से ज्यादा खुश शायद ही इस दुनिया में कोई हो मुंबई से सीधे वो नासिक पहुंचा और फिर सीधे ही नासिक के इसी शमशान घाट पर पहुंचा जहाँ पर उसके पिता की चिता जलाई गई थी वहां पहुंचकर करण घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा पापा पापा पापा आ, ये देखो पापा मैं क्या लाया हूं देखो इतना कहते हुए करण ने महारानी विक्टोरिया की उल्टी फोटो वाले स्टाम्प को बाहर निकाल लिया फिर उसे अपने हाथों में लेकर जमीन पर लेट गया ये लो पापा मैं आपका स्टाम्प ले आया अब तो उठ जाओ पापा अब तो माफ कर दो मुझे पापा उठ जाओ आ, उठ जाओ पापा मैं बहुत बुरा हूं पापा बहुत बुरा हूं मैंने आपको मार डाला मार डाला मुझे माफ कर दो पापा करण पागलों की तरह रोए जा रहा था उसने रोते रोते हुए ही अपनी जेब से माचिस निकाली और फिर उस स्टाम्प को जला डाला लो पापा मैंने आपका स्टाम्पाले तो माफ कर दो नापाफिन ना तो कर करण के असली मकसद का पता नहीं था उन्हें तो लगा था की करण उन्हें बस स्टॉप पर मिलेगा और फिर वहां से सब लोग साथ में नासिक जाएंगे नासिक पहुँचने के बाद स्टाम्प का बंटवारा होगा और फिर रातों रात सब करोड़पति बन जायेंगे ये सब लोग मुंबई के बस टर्मिनल पर करण के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे लेकिन करण यहाँ नहीं पहुंचा काफी देर तक लोग करण का इंतजार करते रहे लेकिन करण यहाँ नहीं पहुंचा करण बख्शी के पास कोई फोन भी नहीं था तो ये उसे फोन भी नहीं कर सके आखिर में ये लोग हार मानकर नासिक के लिए रवाना हो गए नासिक लौटने के बाद इन्होंने जब करण को खोजना शुरू किया तब जाकर इन्हें एहसास हुआ कि करण ने इन चारों को बेवकूफ बनाया था तब जाकर इन्हें थोड़ा शक हुआ और इन्होंने स्टाम्प का रेट पता करना शुरू किया तब उन्होंने महारानी विक्टोरिया वाले स्टाम्प का प्राइस देखा तब तो उनके होश ही उड़ गए उन्हें लगा कि ने इसी के चलते उन्हें धोखा दिया है वो अकेले ही इस स्टाम्प को बेच खाना चाहता है चारों ने मिलकर करण को खोजना शुरू किया खैर वो कहीं भागा नहीं था बल्कि अपने घर में ही था करण के मिलने के बाद इन लोगों ने उसे खूब पीटा और उससे स्टाम्प वापस मांगने लग करने जब अपनी पूरी स्टोरी बताई तब उन्हें भी काफी रिग्रेट फील हुआ कर्ण अब तक मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुका था उसे करोड़ों रुपए के स्टाम्प जल जाने का तनिक भी दुख नहीं था इधर ये चारों अपना माथा पीट कर रह गए उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था उन्हें लग रहा था कि जब इतना बड़ा रिस्क लेकर बैंक में लूटपाट की ही थी तो कम से कम कुछ और सामान ही लूट आए होते जिससे कुछ फायदा हो जाता लेकिन कर्ण का काम तो हो चुका था इस वक्त उससे ज्यादा संतुष्ट कोई नहीं था न की मेंटल कंडीशन देखते हुए इन लोगों को लगा कि कहीं ये पुलिस के सिर्फ कर महारानी विक्टोरिया वाला स्टाम्प ही जलाया था बाकी का स्टम्प उसने इन लोगों के हवाले कर दिया अब इनके लिए इस स्टाम्प को बेचना भी बड़ा मुश्किल काम था मुंबई नासिक या आस पास के शहरों में तो ये लोग स्टाम्प बेच नहीं सकते थे और ना ही ऑनलाइन माध्यम से इस स्टाम्प को सेल कर सकते थे जो तो इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के किसी स्टाम्प कलेक्टर से डील फाइनल की थी इनके बचे हुए सारे स्टाम्प वो तकरीबन 40 लाख में खरीदने को तैयार था ये लोग अपना स्टाम्प लेकर ग्वालियर के लिए ही निकल रहे थे जिस दिन नैना और विक्रांत जूस शॉप पर विकास नेगी नाम के शख्स को ढूंढने के लिए पहुंचे थे उसी समय ये लोग ग्वालियर के लिए निकल रहे थे इन लोगों को करण पर भरोसा नहीं था उन्हें शक था करण पुलिस के पास जा सकता है इसलिए इन्होंने करण को भी बांधकर अपने साथ गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया था चारों यहाँ जूस शॉप के पास नाश्ते के लिए रुके थे इत्तेफाक से यहाँ पर इनकी मुठभेड़ विक्रांत और नैना के साथ हो गई फिर पुलिस का नाम सुनकर ये लोग अपने सिर पर पैर रखकर भागने लगे इन्होंने पहले ही इतना रिस्क ले रखा था इसलिए किसी भी हालत में ये पुलिस के हाथ नहीं आना चाहते थे